आज 23 फरवरी सन उन्नीस हम हिंदी रंगमंच के सुप्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक और अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री मोहन महर्षि से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं मोहन हमें बड़ी खुशी है कि आज हम लोग नाट्य शोध संस्थान के लिए कुछ बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए बैठ रहे हैं आ, तुम्हारे बारे में जानकारी थोड़ी सी बहुत लंबे अरसे से है तब से जब से तुमने नेशनल स्कूल में ट्रेनिंग ली और जहाँ तक मुझे ख़्याल है जब तुम पहली बार कलकत्ता सन चौंसठ में नेशनल स्कूल गया था ए लेकर के तुम भी थे उसमें और उसके बाद भी हमें पता है तुम दिल्ली में थे कुछ दिनों उसके बाद तुम मॉरिशस में थे कई सालों तक शिमला में तुम थे कई सालों तक तो हम चाहेंगे कि करीब करीब पच्चीस 20-25 वर्षों जो तुमने काम किया है उनके बारे में तुम कुछ बताओ नाट्य शोध संस्थान में हम लोगों का उद्देश्य कोई बहुत क्रिटिकल माने क्रिटिसिज्म की दृष्टि से बातचीत करने का उतना नहीं रहता जितना मूल उद्देश्य यह है कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करें हम तुम्हारे बारे में तुमने जो काम किया है वो करें और निश्चित रूप से उसमें जब तुम दूसरों के प्रोडक्शंस की काम की बात करोगे तो थोड़ी सी आलोचनात्मक बातें भी हो जाएंगी तो हम चाहेंगे कि तुम शुरुआत बिल्कुल शुरू से करो ताकि थोड़े से फैक्ट्स विगर्स डेटास भी इसमें आ जाएं तुम्हारा जन्म किस सन में कहाँ पर हुआ बचपन में तुमको क्या कैसा वातावरण मिला और उस जमाने में नाट्य विद्यालय में ट्रेनिंग लेने के लिए आने की प्रेरणा तुमको कैसे मिली कैसे आए घर वाले कैसे राजी हुए तो क्योंकि अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं पिछले दस वर्षों में मगर आज से 25 वर्ष पहले थिएटर के स्कूल में थिएटर की ट्रेनिंग के लिए आया जाए ये ज़रा नई सी बात थी तो वहाँ से शुरू करें फिर बातचीत के दौरान बहुत सी बातें हम लोग करते रहेंगे सवाल उठते रहेंगे और उनकी चर्चा करते रहेंगे <coughs> ए, एक तो मैं ये बता दूं में कभी भी नहीं था अच्छा। चंडीगढ़ में था और अच्छा, अच्छा, अच्छा। और चार कलकत्ता में उन्हीं दिनों के बाद फिर आया सर छियासठ में गणदेवता अच्छा, अच्छा। अच्छा। और उसी तो समय हमने इतने छोटे से कमरे में उसकी याद तक तत्त की है मुझे क्योंकि मेरे और बादल बाबू के बीच में काफ़ी तनाव हो गया था अच्छा एबज को लेकर अच्छा तो इतने छोटे से कमरे में हमने उनको तो एबुस्त के साथ करके दिखाया पूरा अच्छा और एक पूरी रात उनके साथ बहस हुई अच्छा एवं इंद्रजीत जो प्रोडक्शन माने जिसमें शोपुरी ने काम किया था वही वाला उसमें तुमने कौन सा रोल किया था रोल नहीं अच्छा तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरा नाटक था अच्छा एक एक चल तो बिल्कुल शुरू से एक तो बड़ा डर लग रहा है क्योंकि इतनी दिलचस्पी किसी ने में कहा पैदा हुआ क्या है कभी ने अपने में। <laughs> आप को इतना महत्व मिले हज तक उस सब के बारे में मुझे फिर तो से सोचना पड़ेगा कोई बात नहीं 1940 30 जनवरी को मेरी पैदा हुई अच्छा। 30 जनवरी मुझे इसलिए याद है कि जिस रोज सालग्रह थी और घर में खीर बन रही थी उसी दिन पता चला अड़तालीस में मुझे अभी याद है माँ ने वो पूरी खीर चूल्हे में वापस उलट दी थी अरे आप यहाँ किसी की सालग्रह नहीं थी और तब से आज तक मैं कभी सालग्रह अपनी किसी दोस्त को चाय भी नहीं दिलाता तो और पिता अक्सर मजाक में कहा करते हैं मजाक में कहते हैं पता नहीं सीरियसली कहते हैं कि बड़ा बदल दिन था गांधी जी बड़े और आप नहीं तो तुम पहले हो चुके थे गांधी जी की मृत्यु बाद में भाई उसके लिए तो, आ, कहीं जोड़ना नहीं थे मगर हाँ करने का कभी मन करता होगा ये तकलीफ नहीं नहीं करना वो मुझे बहुत याद है कि किस तरह से चूल्हे पे वापस अच्छा और उस समय तो आठ साल के रहते हैं तो कस्बा है भरतपुर अच्छा हाँ। तो हैं हम तो तो क्या बर्ड बर्ड है ये तो गए हुए एक बार पर तो कहो ही उसको तो उस छोटा तो नहीं है वही के हम लोग है पैदा अजमेर में हुई लेकिन मेरे नाना के घर में और नाना के घर में और पिता के घर में बहुत ज्यादा अंतर था क्योंकि नाना दीवान थे करौली के अच्छा। पिता एक बहुत छोटे से थे पर अच्छा। अच्छा। और ये शादी मेरी माँ की और मेरे पिता की बड़े दो अलग अलग लड़कियों की शादी थी यहाँ बड़ी गरीबी थी लेकिन स्वाभिमान था और उधर सारी फैसिलिटीज थी दूसरी तरफ तो तो वो मैंने चाय भी देखा अच्छा तो ये संबंध मगर हो कैसे कैसे गया दीवान दीवान की बेटी एक घर में कैसे करके आ गई इसलिए मेरे दादा भी थे अच्छा लेकिन और उन दोनों दो में पहले बातचीत हो गई थी और इसका बहुत बड़ा बहुत फर्क उन दिनों पड़ा करता था हाँ। कि वो तो दादा ने सोचा कि वो तो फतेह सिंह जी से बात हो गई है तो शादी तो वहीं होगी क्या क्या चाहे कुछ भी करें और मेरे पिता बहुत छोटे थे तब तो उनकी उम्र और उन्होंने तीन चार शादियां की थी दादा ने हमारा तो उसमें ये सबसे छोटी के एक बेटे, हाँ, बेटे थे तो इन और दादी बगैर पढ़ी लिखी थी जैसा मुझे बाद में बताया गया दादी से तो मैं मिला दादा से तो, तो उन दिनों ये हुआ उनके साथ उनको जिस हालत में वो थे उसी हालत में उन्हीं कपड़ों में घर से निकाल दिया गया ताकि क्लेम ना कर सके क्योंकि वो बगैर पढ़ी लिखी थी उनको कुछ पता नहीं था किस को दादी को अच्छा और इस बच्चे को अच्छा ताकि ये में ना से सके तो इस तरह की कुछ साजिश सी ये कहानी बहुत बार सुनने को मिली फिर तो, तो इसलिए जितना पढ़ सके जितना आगे जा सके बस उतना ही हो सका तो लेकिन ये अंतर जो था बराबर मुझे बच्चे की ऐसे ऐसे हमेशा लगता था वहां जब जाते थे बड़े ठाक थे हारते थे तो बड़ी मुसीबत पड़ती थी लाल तो, तो इसलिए मेरी परवरिश ज्यादातर नाना के घर में हुई थी ले लिया मुझे अच्छा तो वहाँ है थी और भाई बहन लोग थे हाँ थे लेकिन मैं सबसे बड़ा होने की वजह से और नाना की कोई बेटा ना होने की वजह से फेवरेट तो मैं अजमेर ज्यादा रहा उनके पास क्योंकि वो तो रिटायर होने के बाद अजमेर रहा गए थे कबड्डी से तो इस तरह से वहां में ज्यादा रहा वही पढ़ाई लिखाई उसके बाद तो मुझे अभी तक याद है अब मैं मैं खुद आज भी मतलब इस बात पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता मुझे तो याद है कि नाना ने किसी को बुलाया था हाथ दिखाने के लिए उसका पत्री दिखाई तो उसने कहा शीशा महा देखता होगा और इसका रुझान सिनेमा वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा होगा और तब तक ऐसा बिल्कुल खास नहीं था और उसने ये एक तरह से प्रोजेक्ट कर दिया था कि ये कुछ उस तरफ जाएगा और ए, उस आदमी की शक्ल भी मुझे याद है जिसको उन्होंने बुलाया था दिखाया था तो पता नहीं ऑटो सजेशन था या क्या था शौक तो मुझे लग गया बहुत जल्दी और बचपन में कई बार मोहल्ले में मिल मिला बच्चे करते हैं किया। उसके बाद एक बड़ा लंबा अंतराल कुछ नहीं। बच्चों की बात उन दिनों राष्ट्रीय किस्म के नाटक बहुत हमारे कोर्सेज में होते थे तो वही लेके लेके तो तो ये किया था भारतीय सत्य और और नगरी उनके दो नाटक जो होते रहते हैं उसको खुद ही मनी किया उसके बाद बहुत लंबा अंतराल फिर हम जयपुर आ गए तो कॉलेज की एजुकेशन मातृभाषा वैसे क्या राजस्थानी नहीं हमारे घर में ही हिंदी बोली जाती है बोल। तो वैसे और ना भरतपुर की जो अपनी ब्रज भाषा है तो बहुत पास है। वो भी नहीं बोली जाती अच्छा। तो एक एक हाँ। हाँ। तो सभी बच्चों की तरफ से रामायण महाभारत की कहानियां बहुत बार सुनने को मिली और वो केवल माँ की तरफ से दादी वैष्णव थी वल्ल आचार्य की शिक्षा थी और उनके तो जो जो के जो बाद में में उनका द्वारका जाने का ये वो संप्रदाय अतिरिक्त लौकिक्वरूप की ही आराधना होती है हम लोग भी वल्लभ संप्रदाय वाले ही हैं पित्र और शुरूर कुल दोनों बिल्कुल तो ये ये तो तो बैकग्राउंड में फिर फिर फिर जयपुर जब आकाशवाणी खुली तब फिर से शौक हुआ चक्कर तो चक्कर रेडियो स्टेशन के के कॉलेज कॉलेज छोड़ के, क्लासेस कट करके की पढ़ाई तो पूरी कर ली होगी तक, तक तक, तक, तक, तक। और तो फिर वहाँ पर तो आवाज अच्छी अच्छा करते हो तो कुछ करने लगे फिर एक बहुत ही आवारा किस्म का आदमी जोधपुर से आके हमें वहाँ मिला वो बिल्कुल रूप से इसमें डूबा हुआ था और जयपुर में हाँ, और बड़ी तो भी तो जयपुर के ही रहने वो है वाले जोधपुर में जोधपुर के वो कश्मीरी ब्राह्मण अच्छा। है लेकिन जोधपुर में रहते थे उनके फादर वो जोधपुर से उन्ही दिनों आया फिफ्टीज में और अतिदम बड़ा दोस्त हो गया तो वो हमारे कॉलेज में नहीं था सीनियर भी था भी ये पास कर चुका था पहले ही ग्रेजुएशन करके आया था देखो उसने भी रेडियो स्टेशन वही रेडियो पर हुआ हमारे साथ तो ये फिर मालूम पड़ा कि कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यहाँ पर खुलाया कोई यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है ट्रावल की या कुछ इस तरह की चीज तो ना पिता से पूछा ना से पूछा ये तह के हम जाएंगे हम दोनों चलेंगे अच्छा तो फिर स्कॉलरशिप की बात आई कि घर तो से, से कुछ कह सुन करके तो आए कि तो, फिर बाद में तो कह सुन के आए हाँ। लेकिन आ, उस वक्त फिर ये जब आपस में बात हुई तब तक उन लोगों को घर तो वालों ने बहुत कोशिश साइंस पढ़ाने की वो हमने पढ़ी नहीं ठीक ढंग से उसमें ना कभी अच्छे मार्क्स आए ना कुछ लेकिन फिर जब बी में मैथमेटिक्स के अलावा मैंने और किसी चीज में स्कोर नहीं किया बीए में मैथमेटिक्स हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस तो हिस्ट्री में काफ़ी रुचि रही वो क्लासेस अच्छी लगती थी क्योंकि टीचर बड़ा अच्छा था हिस्ट्री का तो बीए इस ढंग से किया और बहुत बढ़िया मार्क्स वगैरह भी सेकेंड डिविजन में एवरेज स्टूडेंट्स को पास करके और फिर कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज़ क्योंकि रेडियो जाते थे तो कॉलेज में एक छोटे से हीरो बन गया तो वहाँ पर कल्चर सेक्रेट्री हो गए कल्चरल सेक्रेटरी हो गए यूथ फेस्टिवल्स में जाने लगे ये सब चलता था तो शोक के साथ बड़े गहरे ढंग से बातें ड्रामे के बारे में ये सब और ये उन दोनों बड़ी सेंटिमेंटल बातें किया करता था नाटक के बारे में पृथ्वीराज जी की याद बलराज सानी की याद और यहाँ तक कि कुछ फिल्म एक्टर्स जैसे दिलीप कुमार उनकी नकल और ये तमाम चीज़ ये सब करके बड़ा इंटरटेन भी करता था बहुत अच्छा गहरा दोस्त हो गया फिर सवाल ये आया कि ना उसके घर से कोई सपोर्ट करने वाला था उसको इस चीज़ के ना मेरे घर से तो भी करेंगे कैसे अगर दिल्ली जाएंगे तो तो पता चला कि स्कॉलरशिप मिलती है संगीत नाटक अकेडमी से उस साल एक ही स्कॉलरशिप थी अच्छा। लेकिन दोस्ती इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे से कम्पीट करने की बात ही मन में नहीं तो ये म्यूचुअली तय कर लिया तुम पहले जाओ शुक्रिया एक साल पहले आगे अच्छा अच्छा और यहाँ से जब वो छुट्टियों में लौटे तो उन्होंने हमारे साथ एक नाटक किया रमेश मेहता का अच्छा और बड़ी टेक्निकल टर्म्स वो बोलने लगे अच्छा तो, कौन सा नाटक नाटक नाटक किया अब नाटक नाम नहीं याद रहा रमेश का वैसे तो उनका बहुत पॉपुलर था परेशानी होगी हाँ, <laughs> तो ये तो निकल गया उसके बाद उनका अगले साल तुम्हें तो जरूर आना मेरे बिल्कुल 62 में आ गए तो वो समय शायद जब नेमी जी थे, हाँ ने किया थे। 62 में तो उस साल मैंने अप्लाई किया जी शीला जी थी तो थे। अच्छा। दो लोग इंटरव्यू लेने का उठा रही तो थी में में और बाय द वे हाइट है शेफो। शेफो। है पूरी ना <laughs> इस तरह से स्कूल ड्रामा कोई बहुत विरोध नहीं हुआ घर लेकिन कोई खुश नहीं था सोचा कहा इंजीनियर बनाना था डॉक्टर बनाना था ले, तो माँ बाप उन्होंने के, के मन लेकिन एक तरह से स्थिति को स्वीकार कर लिया भी अम्मा देर आते थे से से थे जाने इस तरह से एक तरह एक बताओ उन्होंने कहा हाथी यहाँ पर बड़ा अलग था सारा कि यहाँ वो क्लासेस फिर से और फिर मत तो हमने सोचा रे करेंगे मज़ा आएगा ये सब चीज़ें ये था ऐसा नहीं था यहाँ तो पढ़ाने लगे तो मुझे क्लासेस में कोई विशेष रुचि विशे नहीं रही शुरू शुरू अलका जी में बहुत नौजवान थे बड़े नए थे बड़ी बिगर के साथ उन्होंने तो काम करना शुरू किया था नाइनटीन कॉलोनी में ये हुआ करता स्कूल तो एक दिन एक कोई चल थी एक्टिंग पहली मुलाकात पूछा क्लास में नहीं गया अच्छा नहीं लग रहा क्लास में तो हैं पास। अच्छा। कई हाँ, बार बड़ी बोरिंग होती है क्लासेस मैं खुद भी में था तो बड़ी बोरिंग क्लासेस होती है मन नहीं लगता तो आइए मेरे दफ्तर में आइए वहाँ कॉफी बात करें किसी टीचर ने कभी इतनी दिलचस्पी हम में ली नहीं बड़ा अच्छा लगा गए उनके कमरे तो उन्होंने मुझे एक किताब दी कहा कि ये इसमें एक नाटक पढ़ कोई ढंग का नाटक तब तक, तक मैंने पढ़ा नहीं था अच्छा नॉवल्स और वो चीजें बहुत पढ़ी थी प्रेमचंद में माँ का बड़ा इंटरेस्ट था पोइट्री उर्दू पोइट्री काफी पढ़ी थी हिंदी के नॉवेल्स सारे पढ़ा लेते थे लेकिन नाटक मैंने उस समय तक पढ़ा। पढ़ा। अच्छा कर मुझे <laughs> और कहा कि इसमें कोई जल्दी निकले आप अपना समय लीजिए क्लास में नहीं जाना तो ना जाइए लेकिन बट uh, मैंने totally. totally कह देना ठीक है नहीं बने तो मत जाओ मत जाओ सेटल करो हाँ लेकिन जब इसको पढ़ लो तो जो कुछ समझ में आए या जैसा भी लगे अपना रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर देना लिख देना एक ही पेज मैंने पढ़ा पढ़ने के बाद में बहुत अच्छा लगा वो दोबारा पढ़ा और भी ज़्यादा समझ में आया लेकिन अब ये पता नहीं था कि इसको इसके बारे में अब लिखा कैसे जाए वो तो एक अलग प्रॉब्लम थी और लिखना मैं सचमुच बहुत अच्छी तरह चाहता था क्योंकि टीचर ने जिस तरह से इंटरेस्ट लिया था मेरे अंदर वो मैं चाहता था कि इसको बहुत बढ़िया मैं बुलाऊ मेरे तो मैंने ढूंढना शुरू किया लाइब्रेरी में कि नाटक पढ़ते कैसे हैं उसका एनालिसिस कैसे करते हैं खुद बखुद उस प्रक्रिया में मुझे सात आठ रोज़ लग गए लेकिन जॉन गेस्नर की किताब मिली उसमें प्रिंसिपल एनालिसिस लिखे हुए थे खुद बखुद उनको अप्लाई किया उस नाटक में अच्छा अप्लाई करके और चार पांच पेज लिख पॉइंट वाइज तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था इसलिए बहुत ही इस तरह से पॉइंट्स अगले रोज वो मेरा लिखा हुआ नोट था न सिर्फ मेरी क्लास में में बल्कि पूरे स्कूल बांट दिया अच्छा अरे और जब वो क्लास लेने के लिए आए अलकाजी तो उन्होंने कहा कि ये थॉट का लेवल जो है ये क्वालिटी चाहिए और टीचर से कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स को हम क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पाते अपने कोर्सिटी में आउटसाइड एंड थोड़े मैं तो शायद निकाल देता इसको मैं तो सिर्फ देखा इसको मुझे पता नहीं उस रोज के बाद क्लास इन एनी सब्जेक्ट आई इन कंटिन्यूसली टॉप बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था हमेशा लेकिन स्कूल में आने के बाद में आई ऑनवेज फाइनली टॉप टू अवार्ड्स अवार्ड्स उसी साल परिणाम क्या होता पता नहीं कुछ भी हो सकता है आज मेरे लिए बड़ी काम की यादाश्त था मुझे याद रहेगा दूसरा मिल गया उसके बाद एनकरेजमेंट जो मिला वो इतना कभी कभी देखा नहीं नहीं नहीं था और किसी टीचर ने नहीं कभी भी। किसी ने दिलचस्पी कहा कहा कि तुम बहुत अच्छे एकदम से बदल बदल गई की तरफ अलकाज़ी साहब अमूमन ऐसा किया करते थे जो मैंने ये उनकी एक टेक्निक थी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की, या कुछ ऐसे को, ही में में हाँ, कोशिश करते थे कि पर्सनल पर जहाँ लड़का आराम से खुल सके लेकिन उतने और के बाद क्लास में कभी जब वो वैसे इनफॉर्मली बात कर लेते थे तो लड़का कभी कुछ नहीं किया बहुत कुछ कह डालता था अच्छा, जो अच्छा, मौका मिलता अच्छा, था। तो कभी कभी ऐसा किया करते थे घर में भी बुलाते थे मैंने कई उनके साथ, में रहते। कई बार विस्की उनके साथ करते थे चर्चा अलकाजी साहब की चल पड़ी है और जो की खैर तुम्हारी बातचीत में बराबर आएगी तो थोड़ा सा और कुछ जैसे एक घटना उस तरह से साहब के साथ कुछ ये एक से से मतलब ये chronological order हाँ, नहीं हाँ, है है हाँ। और दूसरी घटना याद आ रही कि यहाँ पहला प्रोडक्शन था और मैं और शिवपुरी उसमें दो रोल कर रहे थे गोगो अच्छा। और दीदी का एक दूसरे के साथ और मैं उन दिनों व्यक्तिगत तौर से काफी था था, था था शादी की थी, बच्चा पैदा होने वाला था। इसको भेजना था उसी शाम, और कुछ अलकाजी भी बहुत प्रेशर में में थे, क्योंकि वो पहला प्रोडक्शन जो सिर्फ उन्होंने रोज खड़ा किया था दिन में सिर्फ उन्होंने कहा तुम दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स तो तो तो तो तो दियातर ही तमाम ब्लॉक तय कर दी और अलकाजी के बेटे फैजल ने उसमें 65, 65, तो उस दिन पहला शो था उसमें और आपको बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो मैं और शिवपुरी दोनों ना हमें लाइनें ठीक से पता थी ना मूव ठीक से पता थे इतना कम रिहर्सल मिली थी लेकिन शो बहुत अच्छा हुआ शो बहुत अच्छा क्योंकि शायद उसी नर्वसनेस में हम लोग और हम निभा उसको और वो उस प्ले के लिए तो तो तो शायद बहुत बहुत, <laughs> बहुत माने हो गई होंगे तो करके जैसे मैं निकला तो, एक साहब मेरे पास दौड़े चले कई लोग आए एक साहब बहुत जोर से दौड़े तो मुझे जानते नहीं हैं लेकिन मैंने आपका हर नाटक देखा है और मैं तो आपका वो रीत फै ये है। आपको बहुत पसंद आया ये मैंने फिर आपके पास कोई व्हीकिल है कहले हाँ जी स्कूटर है मैंने कहा मुझे आप तुरंत अगर पसंद आया ना तो मुझे नई दिल्ली स्टेशन तक पहुंचा दीजिए मुझे <laughs> अपनी बीबी को छोड़ने जाना है वहाँ गए तो वहाँ जो इनके लिए बर्थ रिजर्व की थी जो कि तो वो मिली नहीं वो डब्बा कट गया था अच्छा तो इनको किसी तरह से क्लास के उसमें घुसा के बहुत एडवांस स्टेज थी प्रेगनेंसी गुस्सा कर और बहुत ही डिस्टर्ब काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी वहाँ हुआ करके फिर मैंने उससे कहा कि मुझे वापस छोड़ दिए मेरे सब दोस्त बंगाली मार्केट में इंतजार करके शिवपुरी और सुधा और सब लोग वहाँ थे चौबीस मबले तो में चलिए मुझे तो वो मुझे लेकर आ रहा था बड़ा तेज़ तो स्कूटर स्किप कर गया अरे और काफ़ी जोर का एक्सीडेंट वहाँ हुआ सब पड़े रहे वो इतना घबरा गया मैंने को क्या कर दिया है उससे कुछ करते ही नहीं बना वहां से कोई आ रहा था उसने पहचान लिया वो अच्छा. पता नहीं कैसे उठा किसी तरह 24 चौबीस बाबुल ये लोग कैसे मुझे हॉस्पिटल ले गए में में वो खुद पता नहीं लेकिन जब आग खुली तो तो तो ये घर से कुर्ते में शायद सो रहे थे थे क्या वहां से मिली, मिली किसी ने टेलीफोन किया कि उमाजी के साथ थी तो, खुली तब तक सब वगैरह लग चुके थे। और मुझे बताया गया कि 22 स्टिचेस आए हैं बाईस बाईस स्टिचे यहाँ सब मुंह पर ही ज्यादातर चेहरे क्योंकि मुँह के बलब गिरे थे तो मैंने वो अभी भी याद है मेरा कहा कि एक शीशा चेहरा एक्टर की परेशानी कैसा <laughs> तो सब ठीक है तो, शीशा नहीं फिर वो मुझे अपने घर ले गए और एक हफ्ता में उनके साथ और वही सारे दोस्त मिलने आए और इन्होंने ही अंजला को टेलीफोन करके जो बताना था कि बहुत अच्छी तरह है वो कुछ बताया नहीं उसको इन्होंने ही सारा कुछ किया हफ्ते में रिकवर पार्ट तुम्हें डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ आराम कीजिए तो आपको हिलना नहीं है कम से कम एक महीना काफी सीवियर आपको झूठ लगी है ब्लड लॉस है ये तो एक दिन ये काफी परेशान रात को अलकाजी आए और मैंने देखा कि घर तो छोटा था बेडरूम में जूते उतार के क्योंकि मैं सो रहा था पंजों के चलते हुए उनको अच्छा। कोई किताब या कोई चीज चाहिए थी और फिर मैंने देखा कि कुछ बातें कर रहे हैं लेकिन काफी परेशानियाँ मैंने सुनी कि शो अच्छा नहीं हुआ का। अच्छा। और, और कहा और उन्होंने कहा था कि मोहन भी बीमार है इसको भी नहीं यूज कर सकते लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ख़राब हुआ हुआ शो तो का नया था? नया प्रोडक्शन था दूसरा क्योंकि वो इन्होंने दोबारा कर दूंगा करती है ना क्या नाम उसका अजीज अजीज अजीज अजीज वो वो देखा हुआ मैंने कलकत्ते में तुमने जो किया था हाँ, अजीज। जो देखा हाँ, देखा हाँ, वो, वो था वही प्रोडक्शन तो तो मैं मैं ठीक पक्का पक्का बिल्कुल कल सुबह आपके साथ चलूंगा शाम को मैं कर दूंगा कुछ शाम को स्टेज पे तो बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है किस तरह अच्छा। से उन्होंने कुछ किया फिर मैंने कुछ किया तो वेरी हैप्पी तो तब से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप हमेशा उनके बीच में रही झगड़े अच्छा। भी, भी, भी किया छोड़ा लड़े भी लेकिन ये वो उतनी याद नहीं है जितने की अच्छा फिर विराब आपको